नमस्कार आज अठारह मार्च 2021 गुरुवार का दिवस है और हरे कृष्ण आश्रम साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ सप्ताह से श्रीमद् भागवत गीता की अभिनभूत पाताजह की जो टीका है गीतार्थ तो संग्रह उसका अध्ययन कर रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे पिछली बार चतुर्थ अध्याय का अध्ययन किया था चतुर्थ अध्याय में यज्ञ का स्वरूप निरूपित किया गया था यज्ञ क्या है तो यज्ञ का जो स्पिरिचुअल मीनिंग आध्यात्मिक मतलब है वो हमने पिछली बार समझ, समझने का प्रयास किया था कि यज्ञ तो एक देवी कार्य है या सांसारिक कार्य जो देवी विधि से किया जाए या आध्यात्मिक रूप से जब किया जाए कोई भी प्रोजेक्ट चाहे वो आपको दुकान बनाना हो मकान चलाना हो या घर चलाना हो या खेतीबाड़ी करना हो या कोई नया काम हाथ में लेना हो उनको जब आप एक आध्यात्मिक विधि से करते हैं तो वही यज्ञ है अग्नि ज्ञान है और हविष्य अभेद का ज्ञान है जो आप हवी डालते हैं अग्नि में वो अभेद का बोध है और यह यज्ञ की अग्नि यज्ञ कुंड में जलती है वो बाहर से जिसमें हम इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ और यज्ञ की अग्नि हमारी इंद्रियों में जलती है जिसमें हम विषयों का हवन करते हैं हमारी मन में हमारी बुद्धि में और अंततः हमारी चेतना में प्रज्वलित होती है जहाँ पर कि अंतिम रूप से हम बाहर की भिन्नता को विसर्जित कर देते हैं इस तरह यज्ञ का जो तात्विक महत्व है तात्विक मतलब है वो भिन्नता को अभिन्नता की ओर ले लेजेंड और वही यज्ञ कहलाता है और जो यज्ञ करता है वो परमेश्वर को प्राप्त होता है यानी जो संसार के कर्मों को यज्ञ की तरह करता है वो संसार के बंधन से मुक्त होते हैं भगवान कृष्ण का कथन है जिसको हमने पिछली बार समझने का प्रयास किया था उन्होंने बताया था कि हम संसार में भोग भोकते हैं हम सोचते हैं कि हमारा धन है वैभव है घर परिवार है या अन्य भोग के साधन हैं उनको हम भोगते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो वास्तविक भोग हैं वो है अभेद यानी जब आप भोगता और जो भोग है और जो भोगने की क्रिया है उन तीनों को जब एक स्रोत से निकला समझो आप जाने कि मैं अन्न और ये खाने की क्रिया पूजा पूजक और पूज्य ये तीनों एक शोक से निकले इन तीनों में भेद नहीं है तीनों के रूट्स तीनों के जड़ एक ही जगह से विकसित हैं तो वही वास्तविक भोग है तो आध्यात्मिक रूप से हम कहते हैं कि क्रस्थ भोग्य, भोगश्च क्रस्थ मोक्ष जब माता हम सेवा माँ की सेवा करते हैं हम तो कहते हैं कि एक हाथ में भोग है और एक हाथ में मोक्ष है तो उस भोग का क्या स्वरूप होता है कि वो व्यक्ति समस्त संसार को अभेद रूप से भोग यानी मैं तुम और हमारे बीच की अंतर क्रिया जैसे एक पूजा करने वाला एक पूज्य है चाहे वो देवी देवता जो भी हो और वो पूजा करने की क्रिया उन तीनों के बीच में एक अभेद होता है तीनों का एक स्रोत होता है यही वास्तविक बोध है तीसरा यह कि जो यज्ञ करता है वो यज्ञ शिष्ट का भोग करता है है ना जो यज्ञ का बचा है उसका भक्षण करता है इसके सामान्य मतलब तो यही है कि हविष्य डालने के बाद जो हवि बचे उसका करें लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से उसका मतलब यह है कि आत्मस्थ रहने का मतलब ही यज्ञ शिष्ट का भोग है यानी जो व्यक्ति आत्मा में स्थित रहता है यानी वह अपने आप को वहाँ सम स्थित समझता है जहाँ पर कि समस्त संसार का स्रोत केंद्र है उस केंद्र में स्थित अपने आप को जब जानता है तो वही व्यक्ति यज्ञ शिष्ट का भोग करता है पिछली बार अंत में हमने एक श्लोक पढ़ा था कि ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो ऐसा भगवान कहते हैं तो इस बात की व्याख्या जैसे मैंने बताया था कि प्रभादेवी माता जी ने भी की थी हमारे गुरुदेव ने भी उस की व्याख्या कई बार की इसलिए वो प्रिय श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि विनय पूर्वक, प्रणाम पूर्वक, ज्ञानियों के पास जाओ उनकी सेवा करो और ज्ञानियों की सेवा से तुम ज्ञान प्राप्त करो तो यहां पर जो सबसे विशिष्ट प्रश्न जो गुरुदेव कहते थे वो ये था कि क्या स्वयं भगवान ज्ञान के लिए किसी और की रिकमेंडेशन करेंगे कि आप ज्ञान प्राप्त करने वाचे साक्षात भगवान सब सामने स्वयं खड़े हैं तो क्या वो किसी और के पास भेजेंगे आपको अभिनय गुप्ता जी कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है भगवान स्वयं जब सामने खड़े हों और तुमको कहेंगे कि ज्ञान वहाँ से प्राप्त करो ऐसा संभव नहीं उन जब वो सामने साक्षात आपको भगवान के दर्शन मिल जाए और फिर अगर उसके बाद में आप कहो कि चलो ये कर्म करो उसके बाद तुमको भगवान मिलेंगे तो भगवान तो मिल गए हैं अब उसके बाद में कौन सा कर्म बात की है भगवान को पाने के लिए जब भगवान साक्षात सामने खड़े हैं उस वक्त तो कोई कर्म बाकी नहीं रह जाता इसलिए अभिनव गुप्ता जी इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं कि यहाँ पर जो ज्ञानी है वो तुम्हारी इंद्रियाँ हैं क्योंकि वो इंद्रियाँ एक तरफ ईश्वर को देखती हैं जो आपकी आत्मा है और एक तरफ वो संसार को देखती हैं और दोनों के बीच में वो सेतु का काम करती हैं तो आपकी इंद्रियाँ ही हैं तो संसार को भी जानती हैं भगवान को भी जानती हैं और उनका अभेद भी जानती हैं और इसीलिए ज्ञानियों के रूप में तुम्हारी इंद्रियाँ तुम्हारे पास हैं यानी तुम ज्ञानियों के पास जाओ का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो अपनी इंद्रियों को जब आप शुद्ध करोगे यानि उस उन इंद्रियों से संसार के और आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करोगे क्योंकि हम संसार के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं लेकिन ये हमारी इंद्रियाँ एक ही तरफ देखती दूसरी तरफ नहीं देखती जब हमारी इंद्रियाँ दोनों तरफ देखती हैं बाहर और भीतर तब तो वो ज्ञानी हो जाती है वो दोनों में अभेद देखती दोनों का स्रोत उनको एक ही दिखाई देता है अगर हम एक पेड़ की एक ही डाल को देखें तो हम नहीं समझ पाते कि कहाँ से आई है दो को देखें तो फिर हमको दो दिखाई देती हैं लेकिन हम पूर्ण पेड़ को देखें दूर खड़े होकर तो हमको समझ में आती है कि दोनों डालें उनके एक ही जड़ से एक ही तरह से निकली हुई हैं इस तरह एक समग्रता की दृष्टि जब विकसित होती है तो हमको वो दोनों में अभेद समझ में आने लगता है तो यही बात उन्होंने कहा कि अपनी इंद्रियों की सेवा करने का मतलब होता है कि इंद्रियों को आप शुद्ध करिए उनसे सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करिए क्योंकि वो मात्र अभी तो बाहर का ज्ञान प्राप्त करती हैं तो आपको संसार का ज्ञान देती हैं जब वो दोनों तरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे आत्मा का भी और परमेश्वर का भी तभी वो तुमको पूर्ण ज्ञान दे सकती है तो इंद्रियों को यहाँ पर देवता माना गया है और जो भविष्य है वो विषयों का भविष्य दिया जा सकता है या हमारे विषयों में इंद्रियों का भविष्य दिया जा सकता है भविष्य देने का मतलब ये होता है कि इनमें अभेद की भावना करना है ना विषय और इंद्रियों में इंद्रियों और मन में मन में और बुद्धि में बुद्धि में और आत्मा में इनमें अभेद की भावना ही इनको विलीन करना है ना अभेद की भावना ही यज्ञ है तो ये हमारा पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसका संक्षेप में हमने पुनः विवरण चतुर्थ अध्याय का अब आज से पाँचवा अध्याय शुरू होता है इस पाँचवें अध्याय में पुनः एक बार अर्जुन को भ्रम होता है पहले भी भ्रम हुआ था अब पुनः भ्रम होता है कि भगवान आपने पहले कहा कि सन्यास सर्वोत्तम है फिर बोला योग सर्वोत्तम है अब आप मेरे को फिर से स्पष्ट करके बताइए कि उचित क्या है दोनों में कौन श्रेष्ठ तो भगवान कहते हैं पहली बात तो बिना योग के बिना योग के संन्यास या सांख्य नहीं हो सकता बिना योग के सांख्य संभव नहीं है और बिना ज्ञान के योग नहीं हो सकता इसलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं फिर भी मैं कहूंगा कि योग ज़्यादा मुख्य बड़ा है योग की महत्ता ज़्यादा है क्योंकि बिना योग के कोई आपके आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है तो योग का मतलब होता है स्किल इन एक्शन यानी हम जो संसार में काम करते हैं उसमें एक निपुणता तो निपुणता हम पहले भी समझ चुके हैं दो तरह की होती है एक सांसारिक निपुणता कि हम कैसे इस कार्य को बड़ी अच्छी तरह से करें जैसे कार चलाने में एक आदमी बहुत निपुण है या ग्राहक पटाने में निपुण है या किसी चीज़ को बेचने में निपुण है या वो वकील है जो वहाँ पर वकालत करने में निपुण है तो ऐसी निपुणता जो सांसारिक निपुणता है लेकिन एक निपुणता होती है कि हम वो कर जाएं और हम उससे फल से बच जाएं। वो हमारी आध्यात्मिक निपुणता है यानी हम संसार में काम तो सब करें क्योंकि करने के बगैर काम चलता नहीं है भगवान कह सकते बिना करे किसी का काम चलता नहीं पेट भी पालना है तो काम करना है शरीर को चलाना है तो काम करना है और संसार में आए हो तो बिना काम करे तुम रही नहीं सकते तुम चाहो बिल्कुल सो जाओ तो भी सो रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो भी बोलेंगे बैठ रहे हो है ना आपकी क्रियाओं से कभी मुक्ति नहीं है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक सृष्टि भगवान ने कर्म के सहित बनाई है जिसमें प्रजापति ने कहा जाओ तुम कर्म सहित जियो और मल्टीप्लाई हो एक के बाद अधिक हो एक से अधिक होते चले जाओ कैसे होते चलाओ कर्म से होते चले जाओ ये भगवान ने बताया था कि प्रजापति ने सृष्टि की रचना कर्म सहित करी तो कर्म से बचना तो संभव है ही नहीं इसलिए वो कहते हैं भगवान कि कर्म में जो निपुणता है वो बड़ी श्रेष्ठ है ज्ञान जब आप लोग लेकिन ज्ञान से मात्र ज्ञान संसार में आपको कर्म की निपुणता प्रदान कर सकता है लेकिन कर्म की निपुणता के बगैर आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते इसलिए कर्म में निपुणता यानी योग योग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन ये इंटरडिपेंडेंट है ना आपस में एक दूसरे पर निर्भर है ज्ञान के बिगैर योगी योग नहीं कर सकता ठीक से समझ उसको जानना जरूरी है कि आत्मा का सत्य क्या है संसार का सत्य क्या है इंद्रियों का सत्य क्या है कर्म का सत्य क्या है मैं कौन हूँ आप कौन हैं ये ज्ञान जरूरी है और फिर उसके बाद उस ज्ञान को वास्तविक जिंदगी में उतारना और उसके अनुरूप कार्य करना और हर कार्य के पीछे जो हमारा आशय होता है इंटेंशन होता है उस इंटेंशन को शुद्ध करते चले जाना जब ये करता है इंसान उस शुद्ध आशय से जब कार्य करता है तो उसके कार्य एक विशिष्ट निपुणता ग्रहण करते चले जाते हैं और वो निपुणता वो होती है कि जब हम जैसे कमल के पत्ते को पानी में पूरी गंगा पार करवा लें लेकिन उसको पानी का कोई असर नहीं होगा वैसे ही उसी निपुणता को बोलते हैं योग तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि योग अधिक महत्वपूर्ण है और योग के बगैर सांख्य नहीं है लेकिन ज्ञान के बगैर योग भी नहीं है इसलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ज्ञान मार्ग और कर्म का मार्ग इसको अब इसके आगे भगवान कहते हैं बुद्धिमान या सही ज्ञानी वही है जो दोनों को एक समझता है यानी समय के साथ में दोनों को लोग भिन्न भिन्न समझने लग गए थे कि तो योग मार्ग अलग है ज्ञान मार्ग अलग है ये कर्म मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है लेकिन भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो दोनों में भेद नहीं जानता जो जानता है कि दोनों एक ही हैं क्योंकि जो ज्ञानी है वही योग कर सकता है और योग के बिगैर मोक्ष नहीं पा सकता यानी इस संसार के कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता तो ये बात तो भगवान उसको अच्छी तरह समझाते हैं फिर वो बताते हैं कि योग करने वाले की स्थिति क्या होती पहला वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं और इन इंद्रियों को मैं नियंत्रण साथ में ये आत्म कार्य से संग नहीं करता है ना अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम वैसे तो सब समझ समझना आसानी से आ जाएगी बातें लेकिन फिर भी थोड़ा सा विस्तार से समझना जरूरी है कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का संग करते हैं और कुछ लोग उस कार्य के संग से मुक्त रहते हैं इन दोनों स्थितियों में मूलतः कुछ भेद है संग तब होता है कि जब पहली बात कि हम ये समझें कि यह कार्य मैं कर रहा हूँ ये सबसे पहला संघ है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ और संघ का अगला ये कार्य मैं इस दिशा में कार्य के संपन्न होने की कामना के साथ कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए ये मेरा दूसरा संघ है और उस फल के प्रति मेरा मोह है वो मेरा तीसरा संघ है नघ की परिभाषा ये है कि जब हम किसी कार्य को इस देह अभिमान से करें कि मैं कर रहा हूँ दूसरा उसके किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए करता है और तीसरा उस लक्ष्य के प्रति हमारी मोह होती है या आकर्षण होता है या आग्रह होता है कि ऐसे होना चाहिए तो उसका नाम है संघ तो जब वो योगी कोई कार्य करता है उस संघ से मुक्त होता है या उन तीनों बातें वो अलग अलग है कि भैया वो मैं नहीं कर रहा हूं। कौन कर रहा है इसमें यहाँ पर त्रिगुणात्मक प्रकृति ये कार्य करवा रही है दूसरा जो नैसर्गिक रूप से मुझे जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ और परिणाम परिणाम के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं जो परिणाम होना है वो कई बातों पर निर्भर है जिसको हम सीधी एक लाइन में बोल सकते भगवान की इच्छा पर निर्भर करें लेकिन भगवान चूँकि स्वयं निष्प्रह है उसे किसी से कोई लेना देना नहीं इसलिए समस्त परिणाम हमारे और अन्य लोगों के कर्मों के सामूहिक कर्मों के परिणाम हैं हम किसी के प्रति अच्छा करना चाहते हैं वो अच्छा होता है या नहीं होता है वो हम दोनों के कर्मों पर निर्भर करते हैं और भगवान यहाँ स्पष्ट है वो कहते हैं कि परमेश्वर न वो कार्य का जनक है न कर्म का जनक है न क्रिया का और न क्रिया के परिणाम का जनक है ये प्रकृति पर निर्भर है ये श्रीमद् भागवत गीता का वर्षन है कि जो प्रकृति है वो कार्य की निर्माता भी है कार्य की पोषक भी है और कार्य के फल की देने वाली भी है यानी जो संसार जो प्रकृति है जो जड़ प्रकृति है वही प्रकृति अने एक प्रकार का इस प्रकार का सिस्टम है एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है कि हम जो करते हैं तुरंत वही हमारे पास लोट लौट के आता है ये हमारे कर्म ही हमारे पास लोट लौट के आते हैं है। इसमें भगवान निष्प्र है उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है तो इसलिए जो भगवान कर्म करते हैं जो क्रिया करते हैं वो भगवान की क्रियाएँ कैसी होती हैं वो उनका स्वभाव है लेकिन स्वभाव की क्रियाएँ और हमारी क्रियाओं में एक मूलभूत फर्क है हमारी क्रियाएं किसी विशेष लक्ष्य के लिए होती और भगवान की क्रियाएं किसी के प्रति लक्षित नहीं होती वो सोचे इस व्यक्ति को ये बात समझानी है या हमें सोचें या इस बात का जवाब इसको देना है या इस व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया है इसका बदला मुझे लेना है या इसने मेरा उपकार किया था मुझे इसका प्रतिफल वापस देना है इस प्रकार की हमारी क्रियाएँ तो जो प्रतिफल की जनक हैं वो क्रियाएं मनुष्य करता है परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के ऊपर लक्षित करकर कोई कार्य नहीं करता इसलिए भगवान सदैव क्रियाशील है ये अब यहाँ पर थोड़ी सी हमारी व्याख्या का फर्क है वैदिक व्याख्याएँ ये कहती हैं कि भगवान क्रियाओं से परे वो कुछ भी नहीं करते है। वो मात्र प्रकृति करवाते हैं अब इन्होंने गुप्ता जी कहते हैं कि प्रकृति चूँकि जड़ है वो जड़ किसी भी क्रिया का जनक नहीं हो सकती क्रिया हमेशा चेतना से उत्पन्न होती है अब उसका बड़ा अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि आप जाते हैं दृश्य देखते हैं कि कुमार बैठा है एक चक्का चला रहा है और एक मिट्टी का घड़ा बना रहा है अब वो घड़ा उसने बना रख दिया अब उसको दस बीस साल बाद कुमार भी मर गया कोई भी नहीं है लेकिन वो घड़ा वहाँ पर आपको दिखाई दिया आप क्या बताते हो कि घड़ा खुद बन गया क्या चक्के ने बना दिया क्या मिट्टी ने घड़े का रूप ले लिया कौन है इसके पीछे कुमार और कुमार की चेतना कुमार भी अगर मरा हुआ होता तो नहीं बना पाता जिंदा था और जिंदा और मरे में फर्क सिर्फ चेतना का है इसलिए वो बड़े अच्छी तरह से समझाते हैं कि चेतना ही क्रियाशील है संसार में क्रियाशीलता चेतना का स्वभाव जहाँ चैतन्य है वहाँ क्रिया है और जहाँ चेतना नहीं है वहाँ क्रिया नहीं है इसलिए क्रियाशीलता सदैव परमेश्वर का स्वभाव है और ये परमेश्वर का स्वभाव है लेकिन वो क्रियाएं किसी पर टारगेटेड नहीं है न किसी पर लक्षित नहीं है वो उनकी क्रियाएँ परमेश्वर का आनंद है परमेश्वर का स्वभाव है इस संसार को रचना उसका पालन करना और उसका वापस संहार करना साथ ही साथ अपने स्वभाव में परमेश्वर के स्वयं के स्वरूप को छिपाना जिसको हम तिरोधन कहते हैं और पांचवा अनुग्रह आना जब वो अपने स्वरूप को उजागर कर देता है इसलिए पांच क्रियाएँ भगवान की शिव दर्शन में प्रसिद्ध हैं सृष्टि स्थिति संवार तिरोधन और अनुग्रह यहाँ पर ये दो जो क्रियाएं हैं ये शिव दर्शन की विशिष्ट क्रियाएं मानी जाती हैं भगवान की चौथी और पांचवी क्रिया जहाँ पर कि वो तिरोधान करते हैं तिरोधान का मतलब होता है अपने स्वरूप को छिपाना यानी ये कुर्सी रखी है आप क्या बोलोगे क्या है कुर्सी है और एक योगी क्या बोलेगा भगवान क्योंकि उसको सिवा भगवान के कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि तिरोधन का मतलब होता है जो है वो दिखाई नहीं देता वो जो दिखाई देता वो नहीं है है ना हमको कुर्सी दिखाई देती है भगवान ने दिखाई देता और भगवान है लेकिन हमको भगवान दिखाई नहीं देता इसलिए तिरोधान का मतलब होता है अपने स्वरूप का आच्छादन। तो प्रच्छन्न रूप से भगवान सब जगह उपलब्ध हैं लेकिन हमारी दृष्टि में सांसारिक दृष्टि में मात्र हमको वस्तुएँ प्रमेय दिखाई देते हैं लेकिन उस प्रमेय में छिपा हुआ परमेश्वर दिखाई नहीं देता इसलिए वो भगवान कहते हैं कि ये जो दृष्टि है वो हमारी प्रच्छता की वजह से जो हमको सत्य दिखाई नहीं देता उसका अगला है अनुग्रह जब आप अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हो मन को आत्मा को परमेश्वर में समर्पित करते हो तो उस समय आपको सत्य के दर्शन होते हैं तब आप योगी बनते हो तो उस स्थिति को बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह यानी परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम ये स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते अब वो परमेश्वर को समर्पण की बात करती होंगी कि योगी तब हो पाता है जब वो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है अब कैसे करते हैं अरे समर्पित पिछली बार में अपने इस बात को उठाया था शुरू किया था कि हमारे कर्मों को हम भगवान को समर्पित करते हैं तो अभिनव गुप्त पादाचार्य जी इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं वो कहते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं कि हम चैतन्य स्वरूप क्योंकि जो हम मैं बोलते हैं कि मैं मुर्दा नहीं बोल सकता मात्र चेतना की उपस्थिति में बोल सकता है इसका मतलब है कि चेतना ही मैं है ये जो मैं है ये जो चेतना है जब तुम अपनी चेतना को वास्तविक मैं समझोगे अभी हम मैं क्या समझते हैं हम कि चमड़ी ये मांस ये शरीर ये मैं लेकिन सत्य में मैं कौन है इसके अंदर रहने वाला नौ नौ पुरियों का वासी नौ द्वार है एक पुरी है यानी पुरी यानी एक शहर है जिसमें नौ दरवाजे हैं और उसमें एक रहने वाला है नौ दरवाजे क्या हैं हमारी आंखें नाक मुंह कान और पाओ रूपस्थी हमारे नौ द्वार हैं जिन द्वारों से हम कम्युनिकेट करते हैं ना हमारी बाहर से कुछ चीज़ें भीतर आती हैं भीतर से कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं जैसे किसी भी शहर में अगर चारों तरफ परकोटा बना हो और जो दरवाज़ा हो तो उससे कुछ सामान बाहर से भीतर आएगा और कुछ कच्चा माल आएगा यहाँ कुछ बना हुआ माल बाहर जाएगा ऐसा होता है और यही हमारा शरीर होता है हम कुछ खाते हैं वो भीतर जाता है कुछ देखते हैं वो जानकारी भीतर जाती है हमारे मलमूत्र विसर्जित करते हो बाहर इस तरह से हम इन नौपूरियों के नौ नौ द्वारों वाली पुरी में रहते हैं तो इसमें रहने वाला जो है वो देही कहलाता है भगवान की भाषा में वो देही है यानी उस देह में रहने वाला तो इस देह में रहने वाला जब अपने आप को इन इंद्रियों से पृथक समझता है कि इंद्रियां अपना काम विषयों में करते हैं क्योंकि इंद्रियों का काम क्या है विषयों में रमना आँखें हैं तो संसार में रमेंगी कान है तो शब्द सुनेंगे हाथ हैं तो कहीं ना कहीं तो वो चलते रहेंगे छुएंगे पैर हैं तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे इस तरह से इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती हैं यानी वो अपना अपना इंद्रियों में कार्य करती हैं मैं उससे निष्प्र हूँ मैं उससे अछूता हूँ ये हमारी भावना अगर होती है तो हमारा जो कार्य किया जाता है वो संघ से मुक्त हो जाता और इसी को ब्रह्मार्पण वस्तु जो हम कहते हैं ना ये हमने ब्रह्म को अर्पण कर दिया शिवार्पणम वस्तु हम जब पूजा करते हैं तो शिव को अर्पण कर देते ब्रह्म को अर्पण कर देते हैं तो ब्रह्म को कर्म अर्पण करने का यही तरीका है कि जब हम अपने आप को अपनी चेतना अब यहाँ पर देखो ज्ञान के बगैर ये योग नहीं हो सकता आप सत्य ज्ञान हो कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और मैं इस नौ द्वारों वाली पुरी में रहता हूँ ये सत्य ज्ञान सबसे पहले जरूरी तब हम इस योग का अनुभव या प्रयास कर सकते हैं अब हम जो कार्य करते हैं वो पाप और पुण्य की श्रेणी में आते हैं जब कुछ काम करते हैं तो संसारिक कार्य की दो श्रेणियां होती पाप की और पुण्य की ये श्रेणियों में विभाजन क्यों होता है ये होता है संशय के कारण भगवान कहते हैं कि पाप पुण्य का जनक संशय अभी बात छोटी सी बताई उन्होंने पर वो बात तो बड़ी समझने की है कि संशय से पाप पुण्य कैसे उत्पन्न होता मैं तुम्हारा कुछ भला करने जाऊँगा मैं कुछ बुरा करने जाऊँगा लेकिन ये भला और बुरा करने के लिए मुझे संशय है कि तुम मेरे विरोधी हो मुझे संशय है कि तुम मेरे प्रेमी हो या मुझे संशय है कि तुम कल मेरा नुकसान करोगे तो माज तुमको रोक लूँ तो जब हम इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो वो पाप पुण्य की जनक होती है। हम क्यों पुण्य करने के लिए तत्पर होते हैं क्योंकि हमको संशय है कि हम पुण्य नहीं करेंगे तो आगे दुख मिलेगा हम अगर बुरा करने के सोचते हैं तो हम आज के किसी सुख की प्राप्ति के लिए पाप करने को राज़ी हो जाते हैं कि आज हमको कोई सुख मिल जाए उसके लिए हम दुष्कर्म करने को भी तैयार हो जाते हैं ये हम कर्म का संग करते हैं और कर्म का संग इंसान करता है जो अभी अपने समझा संग क्या होता है संग की तीन बात समझी करता हूँ किसी विशेष लक्ष्य के लिए करता हूँ उस लक्ष्य के प्रति मेरी आग्रह है तो हम उस संघ के साथ जो कार्य करते हैं वो समस्त कार्य संशय के कारण होते जब संशय मुक्तता होती है तो मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म और वो क्रिया भी ब्रह्म फिर कौन किसके लिए क्या करेगा मैं किसी के लिए क्या कर सकता पानी पानी में गिरेगा तो ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा पानी की एक बूंद वापस पानी में उछली और वापस पानी में गिर गई तो न कुछ पाप लगा पुण्य लगा संशय कैसे निवृत्त होता है और उससे ज्ञान कैसे आता है वो भगवान कहते हैं एक अमृत का पात्र रखा है यहाँ पे न जी की व्याख्या है एक अमृत का पात्र रखा है आपको संशय है कि अमृत के नाम से मुझे जहर दे दिया जाएगा अगर आपको संशय है तो वो जहर है क्योंकि तुम उस अमृत को कभी पान कर ही नहीं सकते जैसे ही तुम्हें सत्य ज्ञान होगा संशय मिट जाएगा कि अमृत उसमें अमृतता अभी आ नहीं गई है वो तो पहले से थी वो अमृतता या उसमें अमृत का गुण तो पहले से था आपके संशय के कारण वो जहर था आपका संशय निवृत्त होते ही वो अमृत हो गया इसलिए समस्त कर्म जो संशय से होते हैं वो पाप पुण्य के जनक होते हैं इसलिए संशय ही पाप पुण्य का कारण होता है और सर्वोच्च सत्ता को समर्पण जब हम कर देते हैं हमारे समस्त कार्य जो हम जो कुछ भी करते हैं वो सर्वोच्च सत्ता को समर्पण कर देते हैं तो ये हमारे भगवान हमारे संसार चक्र से हमको मुक्त कर देते हैं अब योगी के कार्य कैसे होते कार्य तो योगी भी वैसे करता देखिए आप किसी योगी के यहाँ चले जाओ तो वो भी भोजन कर रहे किसी भोगी के यहाँ चले जाओ तो वो भी भोजन कर ये हो सकता है कि वो जो भोगी हो जो बहुत संसारिक भोग भोगना चाहता है वो गरीब हो वो सूखा वूखा खा रहा है मजबूरी में मन में तो है कि खूब मिठाई खाऊं और एक योगी है वो खूब धनवान घर पैदा हुआ है बहुत अच्छा भोजन कर रहा है तो बाहर की दृष्टि से हमको क्या दिखा करके ये भोगी है और हमको दिखेगा वो योगी है देखो सूखा रूखा खा रहा है लेकिन वो सूखा रूखा खा रहा है मन में कामना अच्छा खाने की तो वो भोगी है और योगी वो है जो मिल रहा है उसको आनंद से खा रहा है उसके लिए समस्त भोजन में ब्रह्म है उसके लिए अगर वो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती में सूखा खाए जब उसको अपने पर आरभ परमेश्वर की कृपा से उसको अच्छा खाने को मिल रहा है तो अच्छा खा रहा है और जिस दिन अच्छा खाने को नहीं मिलेगा वो शिकायत भी नहीं करेगा क्योंकि वो योगी है इसलिए योगी की परिभाषा बाहर से नहीं दिखाई देती जो बाहर से हमको जो कर्म है नहीं दिखाई देते लेकिन उसके कर्म कैसे होते हैं भगवान ने उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि उसके कर्म ऐसे होते हैं जैसे कि सूर्य की किरणें किसी अपवित्र वस्तु पर गिरने से अपवित्र नहीं हो जाती सूर्य की किरणें कहीं भी गिरे वो कीचड़ में गिरती हैं तो कीचड़ से शनि नहीं जाती वो तो किसी कमल पे गिरे तो उसको कोई पवित्र नहीं हो जाती भगवान की मूर्ति पे भी गिरे तो उसको उसकी पवित्रता में न वृद्धि होती है न ह्रास होता है यानी सूर्य की किरणें सदैव पवित्र हैं वो न तो किसी अपवित्र वस्तु पर गिरने से अपवित्र होती हैं न किसी पवित्र वस्तु पर गिरने से अधिक पवित्र होती है इसलिए सूर्य की किरणों की तरह उसके कार्य होते हैं जो किए वो कार्य करता है अपने कर्तव्य से वो यज्ञ की तरह करता है और उसके द्वारा किए गए कार्य न पाप की श्रेणी में आते हैं न की श्रेणी में आते क्योंकि वो असंग होकर कार्य करता हैं वो जो कार्य करता है वो असंग होकर कार्य करता है। अब इसके बाद योगी की दृष्टि कैसी होती है उसका संसार में व्यवहार कैसा होता है योगी की दृष्टि में सबसे पहली बात यह होती है कि वो अपनी आत्मा को संसार के समस्त जीवों की आत्मा से अभिन्न समझता है ये पहली दृष्टि होती है कि सब जीवों में वही आत्मा है जो मुझ में है ये कैसे अपन जैसे एक पेड़ की बहुत सारी डालियाँ हैं ना हर डाली अगर ये समझे कि मैं अलग हूँ तो दूसरी डाली जिसमें कुछ ज़्यादा फूल लगे हैं तो वो उसको ईर्ष्या से देखेगी कि इसमें ज़्यादा फुल लगे एक में फल भी लगा है तो उस और ईर्षा से देखेगी कि इसमें देखो फल भी लगा है एक में चार पत्ते ज़्यादा हैं तो ईर्षा से देखेगी कि देखो इसके पास ज़्यादा है लेकिन जब वो ये देखेगी कि हम सब एक ही पेड़ के हिस्से हैं और हम सब मिलकर ही ये पेड़ है तो फिर न कहीं ईर्ष्या रहेगी क्योंकि हम सब लोग मिलकर एक सुंदर पेड़ का निर्माण करते हैं सृष्टि भी ऐसी है जब यह दृष्टि संसार में व्यक्ति की विकसित होती है तो उसका संसार सुंदर होता उसका संसार एकाएक सुंदर हो जाता है क्योंकि समस्त संसार की भिन्नता समेटकर, उसकी दृष्टि में एक सौंदर्य का सृजन होता है सौंदर्य तो है ही था ही कि परमेश्वर स्वयं सुंदर है वो सत्य है शिव है सुंदर है लेकिन उस सुंदरता को जो ग्रहण लगाता हमारी नज़रों पर से वो नज़र से हट जाता है और वो सुंदरता प्रतीक हो जाती क्योंकि वो डाली जब तक वो बाहर जाकर संसार को नहीं देखती या बाहर जाकर उस पेड़ को नहीं देखती तब तक तो वो समझ नहीं पाती कि ये संसार ये पेड़ या ये संसार एक इकाई है अब चूँकि हम यहाँ से बाहर जा नहीं सकते इस संसार से बाहर जाके संसार को देखते तो शायद हमको दिख जाता कि पूर्ण संसार एक यूनिट है लेकिन हम इस संसार से बाहर कैसे जाएंगे क्योंकि इसके संसार के बाहर जाने लायक कुछ नहीं है न जाने लायक कोई जगह है इस ब्रह्मांड के बाहर जाना असंभव है क्योंकि इस ब्रह्मांड के हम ऐसे पुरजे हैं जो कभी अलग नहीं हो इसलिए हमको एक समग्रता की दृष्टि जब तक विकसित नहीं होती तब तक हमको ये संसार अलग अलग दिखाई देता है और जब संसा एक दिखाई देता तो एक आनंद की सृष्टि होने लगती उसके बाद वो अगली बात होती है कि वो विनय संपन्न हो जाता है योगी है हमको ऐसा दिखाई देता है कभी कभी कि योगी लोग बड़े क्रोधी होते हैं बहुत हटीले होते हैं भगवान कहते हैं योगी हटीले या क्रोधी नहीं होती सबसे पहले तो वो अपने कामना और क्रोध पर स्वयं विजय प्राप्त करते हैं विनयशील होते हैं और इतने विनयशील होते हैं कि उनको गाय हाथी कुत्ता इनमें कोई फर्क नहीं दिखाई उनके कभी भी ये भावना नहीं होगी कि गाय पवित्र करने वाली है कुत्ता अपवित्र करने वाला है हाथी संपत्ति देने वाला है इस प्रकार की किसी भी भावना से वो मुक्त होते ये भगवान का स्पष्ट कहना है कि जहाँ दृष्टि हमारी भिन्न भिन्न हम जानते हैं कि जो आत्मा मुझ में है वही कुत्ते में है वही गाय में है वही हाथी में जब हम सब एक ही आत्मा के स्वामी हमारे बीच में एक ही आत्मा है तो फिर एक पवित्र एक अपवित्र एक धनवान करने वाला एक गरीब करने वाला कैसे हो सकता है इसलिए हमारी सम योगी की दृष्टि में सम होता है अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी समझने की बात है इस बारे में कभी कभी फिर भ्रम होता है इसलिए बार बार समझें हम कई बार इन बातों को समझ चुके हैं कि एक दृष्टि है योगी की और एक कर्म है योगी की दोनों में फर्क कर्मों निसंग होकर करता है इसलिए कुत्ते को डंडे मार के भगाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कोई तकलीफ नहीं है अगर कुत्ता यहाँ पर अभी अपने कार्यक्रम के बीच में आएगा हम क्या करेंगे उसके? उसको बाहर भगा नहीं पड़ेगा लेकिन यहाँ ये यह नहीं कि भैया तुम्हारे दृष्टि में वो तो बाबा भी था तुमने बता दिया वो तो भगवान था उसको बिठाया क्यों नहीं तुमने इसलिए व्यवहार दृष्टि को कभी भी अपने ज्ञान से मत जोड़ो व्यवहार दृष्टि अपनी जगह ठीक है ज्ञान दृष्टि अपनी जगह ठीक है अगर व्यवहार दृष्टि और ज्ञान दृष्टि का फर्क नहीं होगा तो फिर कभी कोई न्यायाधीश किसी को सजा भी नहीं दे पाएगा क्योंकि जब शिव है तो शिव को कैसे सजा दूँ लेकिन ऐसा नहीं है व्यवहार दृष्टि वो है जो सांसारिक व्यवहार वो सांसारिक नियमों के अधीन करता है लेकिन उसकी दृष्टि में उसके हृदय में किसी को सजा देते वक्त किसी का सामना करते वक्त उसके हृदय में क्रोध का जन्म नहीं होता न कोई विशेष कामना होती है कि इसको सजा तो एक साल की देना थी पर साल को दो साल की दो ऐसा कभी उसके हृदय में कोई आग्रह भी नहीं होता कि भाई उसको जो अपने कर्तव्य की भावना से उसे जो कुछ करना है वही करता है उसके प्रति उसके कोई अतिरिक्त उसके प्रति उसका लगाव नहीं होता कि इसके फल को इस तरीके से देना अगली बात होती है कि योगी प्रिय और अप्रिय दोनों मिलते हैं संसार में कभी आप कुछ चीज़ें लेने जाओगे वो परिणाम अप्रिय हो जाते है कभी कभी बड़ा प्रिय परिणाम सामने आता है तो दोनों स्थितियों में हम बावले हो जाते हैं हम चाहते थे दस रुपए मिले दस हज़ार मिल गए तो बावले हो जाते हैं हमने लगाए थे दस सोचा था दस हज़ार था मिलेंगे दस भी डूब गए तो हम फिर बावले हो जाते हैं कि ये क्या हो गया इसलिए दोनों परिस्थितियों में हमारी जो मन की चंचलता जितनी कम होती चली जाएगी यानी दोनों छोर जितने मिलते चले जाएंगे वो स्थिति योगी की होती चली जाती है याने अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे पास अप्रिय और प्रिय क्षण आते हैं प्रेषण भी आते हैं जब ऐसा लगता है कि हम ने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा काम हो गया या अप्रेषण भी आते हैं जब हमने जो सोचा था वैसा हो नहीं पाया दोनों परिस्थितियों में मन विचलित होता है अंदर से तो हमको गुरुदेव भी कहते थे कि अपनी सेल्फ टेस्ट कभी कभी अपन कहते हैं ना कि मैं खुद का बुखार देख लूँ कितना है थर्मामीटर से ये सेल्फ टेस्ट कर सकते हो स्वयं का परीक्षण कर सकते हो कि क्या मैं आध्यात्मिक की दिशा में बेहतर हूँ या चल रहा हूँ कि नहीं किस दिशा में जा रहा हूँ उसके लिए आप बोले सुबह से शाम तक कितने ही अवसर है आते हैं जब आपका मन विचलित होता है तो मन आपका जितना स्थिर है अप्रिय और प्रिय दोनों के बीच आप उतने आध्यात्मिक की दिशा में सही जा जैसे ही मन तुम्हारा बार बार विचलित होता है किसी अप्रिय बात को सुनकर बौखला गए किसी प्रिय बात को सुनकर बावले हो गए दोनों बातें आपको सिद्ध करती हैं कि आप आध्यात्मिक की दिशा में दूर हैं जैसे जैसे दूरी घटती जाती है वैसे वैसे हम दोनों में सम्भाव उत्पन्न करते चले जाते हैं अब कहते हैं कि जो सबसे सुखी कौन है योगी सबसे सुखी है और वो कैसे सबसे सुखी है एक बात तो ये कि जैसे अगर मैं इस घर में बैठा हूँ और मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है तो मैं संसार में सबसे सुखी हूँ ये स्थिति हमारे भीतर है कि हमारी आत्मा से यानी हमारी जो चेतना है उस स्तर पर हम अपने आप को अंतर्मुखी करके थोड़ी भी देर अगर समझते हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो आपको सुख का एहसास अवश्य भावी होगा ही कोई रोक ही नहीं सकता उस सुख को अनुभव करने से क्योंकि जैसे ही तुम अपने आप को अंदर उतारते हो सारे दुख की जड़ शरीर और चित्त है मन और बुद्धि है मन बुद्धि अहंकार और ये शरीर यही दुख का जनक है अगर हम इनके पीछे खड़े हो जाएं, तो इनके पीछे सुख का महासागर तो जैसे ही हम इनके पीछे जाते हैं हम तो क्या होता है कि इनके बहुत आगे खड़े हैं इसलिए दुख ही दुख हैं संसार में लेकिन हम इनके आँखों के मन के बुद्धि के शरीर के जब पीछे पीछे चले जाते हैं और ये खाली कहने की बात नहीं है लेकिन हम इसको शांत चित्त जब अगर हम बैठ कर सोचे, थोड़ी देर के लिए भी ये धीरे धीरे हमारी व्यवस्था बनती चली जाती जैसे शांत चित्त होकर सोचें कि मैं ये मन बुद्धि शरीर इन इनकी होने वाली परेशानियों से मुझे कोई सरोकार नहीं जैसे आज आप यहाँ आए और बैठे और मालूम पड़ा कि अभी ये आश्रम के बाहर की तरफ दीवार पर कोई काला रंग पोच गया अपन उससे क्या ले देना अपन अपना काम बढ़िया चलना उससे कोई सरोकार नहीं तो कोई दुख नहीं है हमारे और पहुँच जाना कल काल रंग कोई दिक्कत नहीं है हमारे तो ऐसे ही जब हम इस शरीर मन बुद्धि के साथ होने वाली घटनाओं के कहते मेरे को कोई सरोकार नहीं है मैं इनके पीछे खड़ा तो उस समय हम सुखी होते हैं। दूसरा सुख का स्रोत जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो उन्होंने भगवान ने इसके अंतिम में बताया है इस चतुर्थ अध्याय के कि सुख का सबसे बड़ा स्रोत क्या है समझ सुख का यानी आनंद का यहाँ पर सुख आनंद को बोला है सुख है ना वो सुख नहीं जो हमको गाड़ी पे बैठ के भी सुख मिलता है ठंडी हवा खाने से भी सुख मिलता है अच्छा भोजन करने में भी सुख मिलता है वो सुख नहीं है वो वास्तव में एक सांसारिक व्यवस्था है जो सुख देती है अभी हम दो बातें समझ लेते हैं एक तो काम और क्रोध ये दो ही चीज़ें दुख देती हैं अगर आपके इन दोनों चीज़ों को आपने इनके आवेग होते हैं कामना का आवेग होता है और क्रोध का भी आवेग होता है तो योगी वो होता है जो इन दोनों आवेगों को अपने नियंत्रण में कर लेता है और सहन कर लेता है एंड्योर कर लेता है है ना इन दोनों आवेगों को सहन करने की जिसमें क्षमता है तो वो आवेग थोड़ी देर के लिए ही तकलीफ देते हैं और आपने उतनी देर के लिए उसको सहन कर लिया तो उसके बाद आप पाओगे कि आपने बहुत अच्छा किया और आपको बहुत सुख मिला वो तात्कालिक आवेग में अगर आपने कोई निर्णय लिया कामना के आवेग में या क्रोध के आवेग में तो वो समझ लो वो हमारे लिए स्थायी रूप से दुख का कारण बन जाता इसलिए कामना और क्रोध दो को हमने सहन कर लिया उसको नियंत्रण मत करो नियंत्रण हम कर ही नहीं सकते क्रोध आ रहा आ रहा है मन में इच्छा हो रही हो रही है लेकिन हमने उसके आवेग को सहन कर, क्योंकि आवेग को सहन करने का मतलब है उसके अधीन कोई हमने क्रिया नहीं करा तो क्रोध और कामना के अधीन जब हमने कोई क्रिया नहीं करी तो हमने उसके आवेग को सहन कर लिया तो ऐसा सहन करने वाला योगी समयांतर से अत्यधिक सुखी हो जाता है और तीसरा अंतिम बात सुख की परिभाषा की सुख कहाँ है जो चीज का आरंभ है और जिस चीज का अंत है उससे लगाव सदैव दुख का कारण है भगवान के वो तुमको कभी सुख नहीं दे सकते कोई भी चीज़ ले लो जो कभी आई है और जो चली जाएगी वो कभी सुख नहीं दे सकता सुख तुमको तो वहीं से मिल सकता है जो सनातन है तो सनातन एक ही चीज़ है दुनिया में वो है आपके स्वयं का आत्मा यानी जो अपनी चेतना को अपना स्वरूप समझता है और बाकी शरीर से लगाव है तो दुख होगा मकान से लगाव है तो दुख होगा रिश्तेदारों से लगाव है तो दुख होगा धन दौलत संपत्ति बुद्धि अकल, किसी से भी लगाव है तो दुख होगा क्योंकि ये सबका आरंभ है और अंत है तो बड़ी स्पष्ट बात कही है भगवान ने कि जिस चीज़ का आरंभ है और जिस चीज़ का अंत है क्योंकि जिसका आरंभ है अंत होगा ही तो वो दोनों जिसके हैं दो छोर हैं जिसके आरंभ और अंत के वो तुमको समय के साथ दुखी ही करेंगे सुख दे ही और जो सुख हमको उससे प्रतीत होता है वो वियोग के साथ ही दुख में परिवर्तित हो जाएगा अगर हमको जवानी का खुशी है तो बुढ़ापे के साथ वो काफुर हो जाएगा धन का नशा है तो समय के साथ वो भी काफूर हो जाएगा या तो धन चला जाएगा या तुम धन को छोड़ के चले जाओगे वो नशा तो उतरना ही है इसलिए कैसे भी करके जब तक हम इन दो छोरों वाली वस्तुओं को अपने मुँह के दायरे से बाहर नहीं कर देते तब तक हम कभी भी आत्यंतिक रूप से सुखी नहीं हो सकते इसलिए सुख का संबंध मात्र चैतन्य से चैतन्य आपको स्थायी रूप से सुखी कर सकता है तो आज की हमारी बात यही समाप्त करते हैं चतुर्थाध्याय का थोड़ा सा संक्षिप में अगली बार फिर से विवरण लेंगे अपन और उसके बाद में फिर अगला अध्याय शुरू करेंगे अगले गुरुवार को हम यहाँ पर संक्षेप में होली मिलन भी मनाएंगे अपना कार्यक्रम भी होगा और संक्षेप में होली मिलन में मनाएंगे जिसका स्वरूप अभी अपन तय कर लेंगे चूँकि वर्तमान व्यवस्था में किसी भी सामूहिक कार्यक्रम को कर पाना संभव नहीं है इसलिए हमने जो पहले एक बार सोचा था कि 21 तारीख के रविवार को होली मिलन समारोह करेंगे लेकिन सामान्यतः ऐसे समारोह में हमारे यहाँ कम से कम डेढ़ सौ लोगों की उपस्थिति हो जाती है जो हम नहीं चाहते इस वक्त जो कोरोना का माहौल इसलिए ये कार्यक्रम अपन निरस्त करते हैं जब बेहतर समय होगा तब उस कार्यक्रम को दुगने जोश से सका तो आज की बात अपनी ही समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु गुरु नारायण ना रायन, ना रायन, ना रायन, गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणावार की जय